भागवत कथा दशम स्कंध युगल गीत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गवों को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती गोपियाँ आपस में कहती अरी सखी अपने प्रेमीजनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वाले तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोलों को बाएं हाथ की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उन उस तार तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है वे विवस्त और अचेत हो जाती हैं उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी निवि खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं अरी गोपियों तुम यह आश्चर्य की बात सुनो ये नंदनंदन कितने सुंदर हैं जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएँ हार का रूप धारण कर लेती हैं शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं अरी वीर उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं उनके वक्षस्थल पर जो श्रीवस्त्र की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बाँसुरी बजाते हैं तब ब्रज के झुंड के झुंड बैल गौ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं केवल आते ही नहीं सखी दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यो का त्यों पड़ा रह जाता है वे उसे न निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है क्योंकि यह बाँसुरी की तान उनके चित्र को चुरा लेती है हे सकी जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बाँसुरी में गौों का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं उस समय प्यारी सखियों नदियों की गति भी रुक जाती है वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूली हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं। परंतु सखियों वे भी हमारे ही जैसी मंद भागनी हैं जैसे नंदनंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं काँप जाती है और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती वैसे ही वे भी प्रेम के कारण काँपने लगती हैं दो चार बार अपनी अतन, अंतरंग अपनी तरंग रूप भुजाओं को काँपते काँपते उठाती तो अवश्य हैं परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं अरीबीर जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं वे अचिंत ऐश्वर्य सम्पन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बाँसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौों को नाम ले लेकर पुकारते हैं उस समय वन के वृक्ष और लताएँ फूल और फलों से लच जाती हैं उनके बाहर से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधु धाराएँ उड़ेलने लगती हैं अरी सखी जितनी भी वस्तुएँ संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं उनमें सबसे सुंदर सबसे मधुर सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन उनके सांवले ललाट पर केसर की खोर कितनी फपती है बस देखती ही जाओ गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधुर से मतबाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों के उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं उस समय सखी उस मुनिजनमोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है छिन जाता है वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आँखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं मानो कोई भी विहंगम वृत्ति से रसिक परमहंस ही हो भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है अरिव्रज देवियों हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बाँसुरी बजाने लगते हैं बाँसुरी क्या बजाते हैं आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं उस समय शाम में बाँसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बाँसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा सखी वह इतना ही नहीं करता वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है उनका छत्र बन जाता है वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है नन्नी नन्नी फूहियों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो कभी कभी बादलों की ओट में छिप देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं